भारतीय दर्शन योग दर्शन योग शास्त्र के आचार्य और ग्रंथ योग के समान व्यापक शास्त्र दूसरा नहीं है वस्तुतः शास्त्र तो ऋषि के अनुभूत तत्वों के फल को जानने का साधन है भिन्न भिन्न ऋषियों ने समाधि के भिन्न भिन्न प्रकार के तत्वों का अनुभव किया और अपने अनुभवों को जिज्ञासुओं के कल्याण के लिए लिखा इसलिए भिन्न भिन्न अनुभवों का ज्ञान हमें योग शास्त्र में मिलता है अनुभवों के विवेचन में भेद होने पर भी मूल बातों में तो भेद नहीं है फिर भी योग की शाखा प्रशाखाएँ अनेक हैं इस ग्रंथ में हमें सभी शाखाओं पर विचार करना इच्छ नहीं है यहाँ तो केवल दार्शनिक रूप में तत्वों का विचार करना है इस विचार में एकमात्र सहायक पतंजलि तथा तो उनके सूत्र हैं। विद्वानों का कहना है कि योग सूत्र के रचयिता व्याकरण महाभाष्य के निर्माता तथा तो चरक संहिता के रचयिता एक ही व्यक्ति पतंजलि है ईसा से पूर्व दूसरी सदी में इन्होंने जन्म लिया था कहा जाता है कि यह शेष नाग के अवतार थे शेष नाग के रूप को धारण करते हुए इन्होंने महाभाष्य की रचना की थी और शिष्यों को पढ़ाया था यह वैयाकरणों की परंपरा में प्रसिद्ध है यही योग सूत्र योग शास्त्र का मूल ग्रंथ है इसमें चार पाद है समाधिपाद साधन पाद, पाद तथा कैवल्य पाद योग सूत्र पर व्यास का भाष्य है यह व्यास महाभारत के रचयिता से भिन्न है यद्यपि भाष्य बहुत विस्तृत है फिर भी यह कठिन है इसके ऊपर संभवतः और भी टीकाएं रही हों किंतु वे उपलब्ध नहीं है दसम शतक के वाचस्पति मिश्र की तत्व वय नाम की भाष्य की टीका सरल और बोधगम्य है पश्चात विज्ञान भिक्षु ने भाष्य के ऊपर एक वार्तिक लिखा यह बहुत ही विस्तृत व्याख्या है परंतु विज्ञान भिक्षु बहुत स्वतंत्र विद्वान है यह सांख्य योग के साथ वेदांत मत की भी समालोचना कर बैठते हैं इससे इनके मत को समझने में कुछ कठिनता हो जाती है इन्होंने योग सार संग्रह नाम का एक छोटा ग्रंथ भी लिखा है योग सूत्र पर भोज की एक वृत्ति है यह सूत्रों पर सुंदर और सरल छोटी व्याख्या है रामानंद की मणिप्रभा नाम की टीका पांडित्यपूर्ण है सदा शिवेंद्र सरस्वती का योग सुधाकर भी बहुत सुंदर टीका है इनके अतिरिक्त और भी छोटे छोटे ग्रंथ हैं परंतु वे बहुत प्रसिद्ध नहीं हैं और प्रायः उनमें कोई विशेषता भी नहीं है